महाभारत शांति पर्व एकधिकततमोध्याय व्याजी का अपने पुत्र सुखदेव को वैराग्य और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना युधिष्ठि उवाच कथम निर्वेद शुको वैयाशरा एकम्य हम श्रोत परम कौतूहल हिमे युधिष्ठ ने पूछा पितामह पूर्व में व्यास पुत्र सुखदेव को किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ था मैं यह सुनना चाहता हूँ इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है अव्यक्त व्यक्त तत्वानाम वक्तुम इसके सिवा आप मुझे व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का बुद्धि द्वारा निश्चित किया हुआ स्वरूप बताइए तथा अजन्मा भगवान नारायण का जो चरित्र है उसे भी सुनाने की कृपा करें भिष्मत प्राकृतेना स्वित्तेना अध्याप्य कृष्णम स्वाध्याय अन्वसा दिता सुतम भिष्म जी कहते हैं राजन पुत्र सुखदेव को साधारण लोगों की भांति आचरण करते और सर्वथा निर्भय विचरते देख पिता श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया व्यास धर्म पुत्र चवाय चय नित्यम जितेन्द्रिय व्यास जी ने कहा बेटा तुम स धर्म का सेवन करते रहो और जितेंद्रिय होकर कड़ी से कड़ी सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करते हुए प्राण वायु पर विजय प्राप्त करो सत्य मक्रोधम च विधिवत परिपाल सत्य सरलता अक्रोध दोष दर्शन का अभाव इंद्रिय संयम तप अहिंसा और दया आदि धर्मों का विधि पूर्वक पालन करो सत्य धर्मे हित्वा सर्वमानजवम देवता तिथिशेषण अमात्र प्राण से संह सत्य पर रहो तथा तो सब प्रकार की वक्रता छोड़कर धर्म में अनुराग करो देवताओं और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्य बचे उसी का प्राण रक्षा के लिए आस्वादन करो फेणमात्रोपमे देहे जीवे शकुनिवत स्थित अनित्य प्रिय संवास कथम स्वीपुत्र बेटा यह शरीर जल के फेन की तरह क्षणभंगुर है इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और यह प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो सु सु सु सु तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान जगे हुए सर्वथा उद्यत और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम अभी बालक हो इसलिए समझ नहीं रहे हो अह सुगण्य मान युसे। जीवते लिख्य माने तुम्हारी के तुम्हारी आयु आयु दिन गिने जा रहे छीन जा रहे हैं होती रही है और जीवन मानो कही लिखा जा रहा है समाप्त हो रहा है फिर तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो शीघ्रता पूर्वक कर्तव्य पालन में लग क्यों नहीं जाते हो अहलौकम इंते मांस सोणित वर्धनम पारलौकिक कार्य नास्तिक मनुष्य केवल इस लोक के स्वार्थ को चाहते हुए शरीर में मांस और रक्त को बढ़ाने वाली चेष्टा ही करते रहते हैं पारलौकिक कार्यों की ओर से तो वे सदा सोए ही रहते हैं धर्मां बुद्धि बुद्धिमोहन न अपथा गथता अनुजाता जो बुद्धि के मोह व्यामोह में डूबे हुए मनुष्य धर्म से द्वेष करते हैं वे सदा कुमार्ग से ही चलते हैं उनकी तो बात ही क्या है उनके अनुयायियों को भी कष्ट भोगना पड़ता है ये तुतुष्टा श्रुतिपरा महात्मा नो महाबला धर्मम पंथानम आरूढ़ अनुपास्व प्रेक्ष इसलिए जो महान धर्म बल से संपन्न महात्मा पुरुष संतुष्ट और प्राण होकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं तुम उन्हीं को सेवा में रहो और उन्हों, उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो उपधार्य मतम तेजा बुधान धर्मदर्शि नियक्ष पर्याबुद्या चित्त पथ उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत जानकर तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने मन को काबू में करो के या आद्यकाल सर्व भक् च पश्य कर्म भूमि अचेत सह जिसकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है उस बुद्धि के द्वारा भावी परिणाम को बहुत दूर जानकर जो निर्भय रहते और सब प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों को खाते रहते हैं वे बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्म भूमि के महत्व को नहीं देख पाते हैं अनुबुद्य तुम धर्म रूपी सीढ़ी को पाकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ अभी तो तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने आपको के जाल से ही लपेटते जा रहे हो तुम्हें चेत नहीं हो रहा है। वामता कुरु जो नास्तिक हो धर्म की मर्यादा भंग कर रहा हो और किनारे को तोड़ फोड़ कर गिरा देने वाले नदी के महान जल प्रवाह की भांति स्थित हो ऐसे मनुष्य को उखाड़े हुए बांस तरह बिना किसी हिचक के त्याग दो। च नामं काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें पांच इंद्रिय रूपी जल भरा हुआ है ऐसी शक्ति रूपी नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका का आश्रय ले पार कर लो और इस प्रकार जन्म मृत्यु रूपी दुर्गम संकट से पार हो जाओ मृत्यु पर पतंती धर्म सारा संसार मृत्यु के थपेड़े खाता हुआ वृद्धावस्था से पीड़ित हो रहा है ये रातें प्राणियों की आयु का अपहरण करके अपने को सफल बनाती हुई बीत रही है तुम धन रूपी नौका पर चढ़ भव सागर से पार हो जाओ च च लभते मनुष्य खड़ा हो या सो रहा हो या मृत्यु निरंतर उसे खोजती फिरती है जब इस प्रकार तुम अकस्मात् मृत्यु के ग्रास बन जाने वाले हो तब इस तरह निश्चिंत एवं शांत कैसे बैठे हो संचिन एवैनम कामान अवृत्ति अवतृप्तकमोणमासाध्य मृत्युरादाय गति मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में दगा ही रहता है और उनसे तृप्त भी नहीं होने पाता है कि भेड़ के बच्चे को उठा ले जाने वाले बाघनी की भांति मौत उसे अपने दाढ़ में दबाकर चल देती है संचित धर्म मयो महान अंधकारे दीपो यदि तुम्हें इस संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करना है तो हाथ में उस धर्म बुद्धिमय महान दीपक को यत्न पूर्वक धारण कर लो जिसकी शिखा क्रमशः प्रज्वलित हो रही है संपत जाले कदाचि देह मानुषे ब्राह्मण्यम लभते जंतुस्तपुत्र पिपालय बेटा जीव अनेक प्रकार के शरीरों में जन्मता मरता हुआ कभी इस मानवजोनि में आकर ब्राह्मण का शरीर पाता है अतः तुम ब्राह्मणोचित कर्तव्य का पालन करो ब्राह्मणस्य से तो देहोम न कामारा जायते इह क्लेय तपसे प्रेत तनुपम सुखम ब्राह्मण का यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं पैदा होता है यह तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या करने और मृत्यु के पश्चात अनुपम सुख भोगने के लिए रचा गया है ब्राह्मण्यम बहुर उप्यते तपोभि न रच पर हेलितव्यम स्वाध्याय तपसि तमे चित्य युक्त क्षेम कुशल पर सदातस्व बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या करने से ब्राह्मण का शरीर मिलता है, उसे पाकर नुराग में फंसकर बर्बाद नहीं करना चाहिए अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कुशल प्रद कर्म में संलग्न हो सदा स्वाध्याय तपस्या और इंद्रिय संयम में पूर्णतः तत्पर रहने का प्रयत्न करो अव्यक्त प्रकृतिर कलाशरी सूक्षात्मा क्षण तुटी सोनिमेसरो मृत्वा संबल शुक्लने सांगो द्रवती वो भो नाराण नाण तम दृष्ट्वा प्रसितम अजस्र उग्रवेग्छ सततम इपेक्षाण चुस्ते चक्षुस्ते न पर पर प्रणे त्रिने धर्मे तेतु मन परम निशाम मनुष्यों का आयु रूप बड़े वेग से दौड़ा जा रहा है इसका स्वभाव अव्यक्त है कला काष्ठा आदि इसके शरीर हैं इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है क्षण त्रुटि अर्थात चुटकी और निमेष आदि इसके रोम हैं ऋतु मुख हैं समान बल वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं तथा महीने इसके विभिन्न अंग हैं वह भयंकर वेगशाली अश्व यहाँ की किसी वस्तु की अपेक्षा न रखकर निरंतर अविराम गति से वेगपूर्वक भागा जा रहा है उसे देखकर यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि दूसरे के द्वारा चलाने पर चलने वाली नहीं है तो तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए तुम दूसरे धर्मात्माओं पर भी दृष्टि डालो ये चात्र अप्रचलित धर्म काम प्रोसंत सततम अनिष्ट सं प्रयोगाह क्लिश्यंत वेदना शरीराम बहवे भी अधर्म कारणा जो लोग यहाँ धर्म से विचलित हो स्वेच्छाचार में लगे हुए हैं दूसरों को बुरा भला कहते हुए सदा अनिष्टकारी अशुभ कर्मों में ही लगे हुए हैं वे मरने के बाद यातना देह पाकर अपने अनेक पाप कर्मों के कारण अत्यंत क्लेश भोगते हैं राजा सदा धर्म पर शुभा शुभाशुभ से गोपता समक्षती दधाति लोकान् बहुविधमी चरती प्रवशति सुख मनुपगत निरवध्यम जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य विचार पूर्वक पालन करता है वह पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होता है यदि वह स्वयं भी नाना प्रकार के शुभ कर्मों का आचरण करता है तो उसके फल फलस्वरूप उसे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है स्वानो भीषण का अयो मुखानसी गुरुवचन जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके मरण के पश्चात नरक में स्थित भयानक शरीर वाले कुत्ते लौहमुख पक्षी कौवे गिद्ध आदि पक्षियों के समुदाय तथा रक्त पीने वाले कीट उनके यातना शरीर पर आक्रमण करके उसे नोचते और काटते हैं मर्यादाता स्वयं भुवाय हे मा प्रभत्ती दस गुणा मनोनुग्वात्वसते भृतम असुखम पितृ विषय विपिन जो मनुष्य मनचाही करने के कारण स्वयंभु मनु की बांधी हुई धर्म की दस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता है वह पापात्मा पितृलोक के असी पत्रवन में जाकर वहाँ अत्यंत दुख भोगता रहता है मनुजी ने धर्म के दस भेद ये बताए हैं धृती क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण धृति क्षमा मनो निग्रह पवित्रता इंद्रिय इंद्रियम बुद्धि विद्या सत्य और अक्रोध ये धर्म के लक्षण हैं मनुष्यः यो लुब्ध सुभृत प्रिया तनुष्य सततविस् स उप निधि भीर सुख परसुखमु दुष्कृतकर्मा जो पुरुष अत्यंत लोभी असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट भरी बातें बनाने वाला और ठगाई में रथ है, है, तो तथा जो तरह तरह के साधनों से दूसरों को दुख देता वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है उष्णाम वैतरणिम महानदिम अवगापत्र नगात्र परसुव निपत हो सिपत्रवन भी उसे उसे अत्यंत उष्ण में गोता में में लगाना पड़ता पड़ता है है है उसका अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। और में उसे सेन करना है। इस प्रकार महानरक में पड़कर वह अत्यंत आतुर हो उठता है और विवश होकर उसी में निवास करता है महापदान कथ न चाप्य परम चिस्त मृत्यु तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बातें तो बनाते हो परन्तु परम पदपुर तुम्हारी दृष्टि नहीं है भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है उसका तुम्हें पता ही नहीं है समुत्तम समुतम अति प्रमाथ दारुणम सुख से संविधि चुपचाप क्यों बैठे हो जल्दी से आगे बढ़ो तुम्हारे ऊपर हृदय को अत्यंत मछ डालने वाला भयंकर एवं महान भय उठ खड़ा हुआ है अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो पुरा मृत प्रणीय तेयम राजनाथ तमंत कायत्न मार्जे तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से भयानक यमदूतों द्वारा उनके सामने उपस्थित किया जाए इसके पहले ही सरलता रूप धर्म के संपादन के लिए प्रयत्न करो पुरा समूल प्रभुर हरत्य दुख तवे हजीवितम यमो नित्य यमराज सबके स्वामी हैं वे किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं वे मूल और बंधु बांधव सहित तुम्हारे प्राण हर लेंगे उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है वह समय आने के पहले ही तुम अपनी रक्षा के लिए प्रबंध कर लो पुरा मारु तो यमस्य पुरा सर पुरयसेकम जिस समय यमराज के आगे आगे चलने वाला प्रचंड काल रूपी पवन चल पड़ेगा उस समय वह अकेले तुम्ही को वहां ले जाएगा अतः तुम पहले से ही परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। एवते महाभया तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था आज वह कहा है अब भी जब मृत्यु रूप महान भय उपस्थित होगा तब तुम्हें संपूर्ण दिशाएं दिखाई देगी अतः पहले से ही सावधान हो जाओ पुरा तबेह हम बेटा जब तुम इस शरीर को छोड़कर चलने लगोगे उस समय व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो शुभा शुभ पुरा कृत प्रमाद कर्म तुम पहले असावधानता बस जो अनुचित रूप से शुभा शुभ कर्म कर चुके हो उसे स्मरण करके उनके फलभोग से संतप्त होने के पहले ही अपने लिए केवल ज्ञान का भंडार भर लो पुरा जरा कले बरम जर्जरी करो ते बल बलांग उपहार देखो बल अंग और रूप का विनाश करने वाली वृद्धावस्था एक दिन तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी उसके पहले ही तुम अपने लिए ज्ञान का भंडार भर लो पुरा शरीर मंत्र को भिन्नति रोग सारथी प्रत जय तपो महस्तमा रोग जिसका सारथी है वह काल हठात तुम्हारे शरीर को विदीर्ण कर डालेगा इसलिए इस जीवन का नाश होने से पूर्व ही तुम तो महान तप का अनुष्ठान कर लो पुराव का भयंकर मनुष्य देह गोचरा अभिद्रवंति सर्वतो यत स्व पुण्यशील इस मानव शरीर में रहने वाले काम क्रोध आदि भयंकर व्याघ्र तुम पर चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं इसलिए पहले से ही तुम पुण्य संचय के लिए प्रयत्न करो मरने के समय तुम्हें पहले घोर अंधकार दिखलाई देगा फिर पर्वत के शिखर पर सुनहरे वृक्ष दृष्टिगोचर होंगे वह समय आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र प्रयत्न करो विचालयन्ति इस में दुष्ट पुरुषों के संग तथा ऊपर मित्र भाव एवं भीतर से शत्रुता रखने वाले लोग दर्शन मात्र से तुम्हें कर्तव्य पद से विचलित कर देंगे इसलिए तुम पहले से ही परम उत्तम पुण्य संचय के लिए प्रयत्न करो धन से राज न चाशोरत मृतम त्यज न मुंजती समर्जय स्व तनम जिस धन को न तो राजा से भय है और न चोर से ही तथा जो मर जाने पर भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है उस धर्मरूपी धन का उपार्जन करो न तत्र संविज्य स्वकर्म भी परस्परम यदेवश्य यहोतक तदेव तत्रुत अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए उस धन को परलोक में परस्पर बांटना नहीं पड़ता है वहां तो जो जिसकी निजी संपत्ति है उसे ही वह भोगता है परे नीव्यते तदेव पुत्र दीयता धनम जदक्षर ध्रुव समय बेटा जिससे परलोक में भी जीवन निर्वाह हो सकता है तथा जो अविनाशी और अटल धन है उसी का दान करो एवं उसी का स्वयं भी उपार्जन करते रहो नया वेव पत्यते महाजन शया कम अपरा प्र से तर बेटा घर पर आए हुए किसी समादीय अतिथि के लिए जितनी देर में यावक अर्थात घृत और खाण मिलाकर तैयार किया हुआ जौ के आटे का पुआ पकाया जाता है उसके पकने से भी पहले तुम्हारी मृत्यु हो सकती है अतः तुम ज्ञान रूपी धन के उपार्जन के लिए शीघ्रता करो न मातृपुत्र बांधवा न संसुत प्रियोजन अनुब्रजंत संकटे व्रजंत में जीव अब अकेला ही पर, जब अकेला ही परलोक के पथ पर प्रस्थान करता है उस संकट के समय माता पुत्र भाई बंधु तथा अनान्य प्रशंसित प्रियजन भी उसके साथ नहीं जाते हैं यदेव कर्म केवलम पुराकृत शुभाशुभम तदेव पुत्र सार्थिकं भवत्यमुत्र ग पुत्र परलोक में जाते समय अपना पहले का किया हुआ जो शुभाशु कर्म होता है केवल वही साथ रहता है हिरण्य संचया शुभा शुभे न संचिता न तेह संचय भवंति कार्य साधका मनुष्य के द्वारा अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म करके जो सुवर्ण और रत्नों के ढेर इकट्ठे किए जाते हैं वे भी उस मनुष्य के शरीर का नाश होने पर उसके किसी काम नहीं आते हैं क्योंकि वे सब यहीं रह जाते हैं परत्र कश्य तयण न साक्षी आत्म ना समो नृाम परलोक की यात्रा करते समय तुम्हारे किए और न किए हुए कर्म का साक्षी आत्मा के समान मनुष्य में दूसरा कोई नहीं है मनुष्य परलोक में जाते समय इस मनुष्य शरीर का अभाव हो जाता है अर्थात यह यहीं छूट जाता है जीव सूक्ष्म शरीर से लोकांतर में प्रवेश करके अपने बुद्धि रूपी नेत्र से वहां सब कुछ देखता है इहाग्नि सूर्य वाजव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 दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है ये सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं का स्पष्ट करते हैं अतः तुम इनकी वेला में सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो अनेक पारी पंथ के विरूप रो दर्म रक्षता पर लोगो के मार्ग पर बहुत से लुटेरे और बटमार रहते हैं तथा तो विकराल एवं भयंकर डांस एवं मक्खियाँ होती है वहाँ केवल अपना किया हुआ कर्म ही साथ जाता है अतः तो तुम अपने सत्कर्म की ही रक्षा करनी चाहिए न तत्मविभते स्वकर्मणा परस्परम तथा कृतम स्वकर्म तो जम तदेव भुज्य ते वहाँ अपने कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होता है उसका किसी के साथ बंटवारा नहीं होता वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल फलता हो, भोगना होता है काम गाम जैसे महर्षियों के साथ झुंड के झुंड अपसराए होती है और वे सब पुण्य के फलस्वरूप सुख भोगते हैं उसी प्रकार महा लोग विमानों पर चढ़कर इच्छानुसार विचरते और पुण्यकर्म जनित शुभ भोगते हैं तथा है विशुद्ध निष्पाप निष्पापुण्यात्मा पुरुषों द्वारा इस श्लोक में जो शुभ कर्म संपादित होता है जन्मांतर में विशुद्ध योनि में जन्म लेकर उसका वैसा ही फल पाते हैं प्रजापति सलोकता बृहस्पति शतक्रतो व्रजंति ते परा गति गृहस्थधर्म सेतुवी गृहस्थधर्म की मर्यादा का पालन करने वाले लोग प्रजापति बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में उत्तम गति को प्राप्त होते हैं सहस्र सोप्यनेकस प्रवक्तुमो पुनः अबुद्धि मोहनमक वस् में तुम्हारे सामने हजारों तथा उससे भी अधिक बार यह बात जोर देकर कह सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान तथा सबको पवित्र करने वाले धर्म ने जिसके बुद्धि पर मोह नहीं छा गया है उस धर्मात्मा पुरुष को सदा ही पुण्य लोक में पहुँचाया है गता त्रिराष्ट वर शताध्रुवो से पंचविशक धर्म संचय वयोहित बेटा तुम्हारी आयु के चौबीस वर्ष बीत गए अब निश्चय ही तुम पच्चीस साल के हो गए अतः धर्म का संचय करो तुम्हारी सारी आयु जो ही बीती जा रही है पूरा करो प्रमाद गो मुखाम चमुम यथागृहि स्वयं धर्म पाल देखो तुम्हारा जो प्रमाद है उसमें निवास करने वाला काल तुम्हारी इंद्रियों के समुदाय को मुखरहित अर्थात भोगासक्ति से हीन कर रहा है इनके असमर्थ हो जाने के पहले ही तुम खड़े हो जाओ और अपने शरीर से धर्म का पालन करने के लिए जल्दी करो यथा तमृष्ठ तमग्र तो गमेश तथा गतिम कि पर हीण जिस समय तुम शरीर छोड़कर परलोक की राह लोगे उस समय तुम ही पीछे रहोगे और तुम ही आगे चलोगे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वहां आगे पीछे चलने वाला ना होगा ऐसी दशा में किसी अपने या पराये व्यक्ति से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? गए सुसा पारायक निधस्व केवल हम निधि भय उपस्थित होने पर अकेले यात्रा करने वाले सत्पुरुषों के लिए परलोक में जो हितकर होता है उस धर्म या ज्ञान की निधि को शुद्ध भाव से संचित करो सकूल बांधव प्रभुर हरसंग न संति यार का धर्म सन्निधि सर्व समर्थ काल किसी के प्रति भी इसने नहीं करता वह कुल और मूल अर्थात आदि अंत सहित समस्त बंधु बांधवों को हर ले जाता है उसको रोकने वाले कोई नहीं है इसलिए तुम धर्म का संचय करो निदर्शनम पुत्र इधम निदर्शन स्वदर्शनुमान स्वत बेटा मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा इस समय तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश किया है तुम उसी के अनुसार आचरण करो दधातीक स्वर्चते अबोदि मोह जय गुण स एक एव युद्धते जो पुरुष अपने सत्कर्मों द्वारा धर्म को धारण करता है और जिस किसी को भी निष्काम भाव से दान देता है वह अकेला ही मोह बुद्धि से प्राप्त होने वाले गुणों से संयुक्त होता है श्रुतम समस्तमस्तु तय प्रकुर्वत शुभा क्रिया तदेतदर्थ दर्शनम क्षुतज्ञमर्थ संगीत जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता और तदनुसार शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता है उसी के लिए इस ज्ञान का उपदेश किया गया है क्योंकि कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश दिया जाता है वही सफल होता है निबंधन रज्जु रे ग्रामे वसतोरति बस तो रि चेतताम सुकृतो जानती नईनाम छिंदन दुष्कृत मनुष्य जब गांव में रहकर वहीं के पदार्थों से प्रेम करने लगता है वह उसे बांधने वाली रस्सी ही है पुण्यात्मा लोग इसे काट कर उत्तम लोकों में चले जाते हैं परंतु पापात्मा पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं किम ते धन किम बंधुबिस्त किम तय पुत्र पुत्रसे पितामहस्ते आत्मानु सर्वे बेटा जब तुम्हें एक दिन मरना ही है तब धन बंधु और पुत्र आदि से तुम्हें क्या लेना है अतः तुम हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए आत्म आत्मतत्व का अनुसंधान करो सोचो तो सही आज तुम्हारे सारे पूर्वज पितामह कहाँ चले गए स्वर्य मध्य कुर्वी तुर्वाणा पर ही प्रतीक्षते मृत्यु जो काम कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो दोपहर बात करना हो उसे पहले ही पहर में पूरा कर डालना चाहिए क्योंकि मौत या नहीं देखती कि इसका काम पूरा हुआ है या नहीं अनुगम्य विनाशांवर्तन तेह बांधवा अग्नौ प्रक्षिप्य पुरुष ज्ञात वह मृत के बाद भाई बंधु कुटुम्बी और सुहृद शमशान भूमि तक पीछे पीछे जाते हैं और मृत पुरुष के शरीर को चिता की आग में डालकर लौट आते हैं नास्तिकानुक्रोशान नरान पाप मते स्थिता वाम कुरु श्रभम परमे अतः तुम परमात्म तत्व की प्राप्ति के इच्छुक हो आलस्य छोड़कर नास्तिक निर्दय तथा पाप बुद्धि मनुष्यों को बिना किसी हिचक के बाय कर दो कभी भूल कर भी उनका साथ न दो एवं अभ्याह तेलो के काले नोप निपीडते धर्मम सर्वात्म नो इस प्रकार जब सारा संसार काल से आज और पीड़ित हो रहा है तब तुम महान धैर्य का आश्रय ले सम्पूर्ण हृदय से धर्म का आचरण करो अक्षे मम दर्शन उपाय सम्यक, तिमान सम्यक जो वेव सम्यधर्म हम कृत परत्र जो मनुष्य परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को भली भांति जानता है वह इस लोक में स्वधर्म का ठीक ठीक पालन करके परलोक में सुख भोगता है न देह भेदे मरणम बिजानताम न चाण प्रणाश स्वपालित पथि धर्मम भी यो वर्धयते सपंडितो ये धर्मांवते समूह्यति जो ऐसा जानते हैं कि शरीर का नाश हो जाने पर भी अपनी मृत्यु नहीं होती है और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पालित धर्म मार्ग पर चलने वालों का कभी नाश नहीं होता है वे ही बुद्धिमान है जो इन सब बातों को सोच विचार कर धर्म को बढ़ाता रहता है वह विद्वान है जो धर्म से गिर जाता है वही मोहग्रस्त अथवा मूढ़ है कर्मपथे अयुक्त जो कर्म पथि स्वकर्मणो फल यथात विहीन कर्मा प्रपद्यतेमार कर्म के मार्ग पर प्रयोग अर्थात आचरण में लाए गए जो अपने शुभाशुभ कर्म है उनका फल कर्ता को उस कर्म के अनुसार प्राप्त होता है नीच कर्म करने वाला नरक में पड़ता है और धर्माचरण में पारंगत पुरुष लोक को जाता है सोपानभूतं भूतम स्वर्ग प्राप्य मानुष्यम प्राप्त दुर्लभम तथा ब्रंथ तेना पुनर्यथाम यह दुर्लभ मानव शरीर लोक में पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है इसे पाकर अपने आप को इस प्रकार धर्म में काग्र करें जिससे फिर उसे स्वर्ग से नीचे न गिरना पड़े यश जनोत्री स्वर्ग मार्गानुसारिणी तमाहु पुण्य करमाणम अशोचम पुत्र मान धवी के मार्ग का अनुसरण करने वाली जिसकी बुद्धि धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करती उसको पुण्यात्मा कहते हैं वह पुत्रों और बंधु बांधवों के लिए कदापि शोचनीय नहीं है योपहता बुद्धि ऋण निश्चय झवलंबते स्वर्गे किताभ का नास्तित त जिसकी बुद्धि दूषित न होकर दृढ़ निश्चय का सहारा लेती है उसने स्वर्ग में अपने लिए स्थान बना लिया है उसे नरक का महान भय नहीं प्राप्त होता तपोवन उसे यह जाता तत्र तेषा अल्पतरो धर्म काम भोगान जानताम जो लोग तपोवनों में पैदा हुए और वही मृत्यु को प्राप्त हो गए उन्हें थोड़े से ही धर्म की प्राप्ति होती है क्योंकि ये काम भोगों को जानते ही नहीं थे अतः उन्हें त्यागने के लिए उनको कष्ट सहन नहीं करना पड़ता यस्त भोगान परित्यज शरीरण तपश्चरे ते न तेन किंच में बहुमत फल जो भोगों का परित्याग करके तपोवन में जाकर शरीर से तपस्या करता है उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो वही फल मुझे अधिक ज्ञान पड़ता है माता पितृ सहसाणी पुत्र दतान च अनागता न्यतीता कश्य ते कस्य भावयम् हजारों माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र पहले जन्मों में हो चुके हैं और भविष्य में होंगे वे हम में से किसके हैं और हम उनमें से किसके हैं अहमे को न मे कशिनाह कश्य तम पशा यम तश्याम यो मम मैं अकेला हूँ न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं दूसरे किसी का हूँ मैं ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ तथा तो ऐसा भी कोई नहीं दिखाई देता जो मेरा हो न ते तेम्भवता कार्यम न कार्यम तो तैरअी स्वातः स्थान या तानी भवा से न उनका तुम कुछ कर सकते हो और न वे तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं वे अपने कर्मों के साथ चले गए और तुम भी चले जाओगे यह लोक ए ही धन नाम सजना सुजना यते सजन तू दरिद्राणाम जीवताम अपनश्यती इस संसार में जो धनवान है उन्हीं के स्वजन उनके साथ सजनोचित बर्ताव करते हैं दरिद्रों के स्वजन तो उनके जीते जी ही उन्हें छोड़कर उनके आंख से उझल हो जाते हैं संचिनोत्यशुभ कर्म फल क्षया नर तथा क्लेश अवाप्नोति परत्रेह तथा च मनुष्य अपनी स्त्री के लिए अशुभ कर्म का संचय करता है फिर उसके फल रूप में इहलोक और परलोक में भी कष्ट थाता था है पश्यते ते छिन्न भूतम ही तथा पुत्र मनुष्य अपने अपने कर्मों के ही इस जीव जगत को छिन्न हुआ देखता है अतः बेटा मैंने जो कुछ कहा है वह सब काम मिलाओ तदेत्य कर्म भूमि प्रपश्यत सुभा न्याचरव्यादि परलोकम अभी यह लोक कर्म भूमि है ऐसा समझकर इसकी ओर देखते हुए दिव्य लोगों की इच्छा रखने वाले पुरुष को शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए मां संज्ञा परिवर्तक रात्रि दिवे धन अहम स्वकर्म निष्ठा फल साक्षिकेण अहम भूता पचती प्रतह्य यह काल रूपी रसोईया बलपूर्वक सब्जियों को पका रहा है मांस और ऋतु नामक करछुल से वह जीवों को उलटता पलटता रहता है सूर्य उसके लिए आग का काम देते हैं और कर्म फल के साक्षी रात और दिन उसके लिए ईंधन बने हुए हैं धने न कि सुते बलिन किम जय नुम नाधते सुते न किम जैन धर्म आचरे किम जो न जितेंद्रियो वसीम उस धन से क्या लाभ जिसे मनुष्य न तो किसी को दे सकता और न अपने उपभोग में हिला सकता है उस बल से क्या लाभ जिससे शत्रुओं को बाधित न किया जा सके उस शास्त्र ज्ञान से क्या लाभ जिसके द्वारा मनुष्य धर्माचरण न कर सके और उस जीवात्मा से क्या लाभ जो न तो जितेंद्रिय है और न मन को ही वश में रख सकता है हितमुक्तम परित्यज्य परित्यज मोक्ष दिस्म जी कहते हैं राजन ब्याजी के कहे वे ये हितकर वचन सुनकर सुखदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व के उपदेशक गुरु के पास चले गए इत महाभारते शांति परवि मोक्ष धर्म पर बड़ी पावकाध्ययनम नामे नामकशत्यधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पावकाध्ययन नामक तीन अध्याय पूरा हुआ